बाबा आपके अपने ऊपर बनी जो फिल्म है जो भी जून महीने में रिलीज हुई उसका नाम विकल्प है इस विकल्प का अर्थ क्या है विकल्प का अर्थ के बारे में स्पष्ट किए जा चुके हैं अभी पुनः स्पष्ट कर रहे हैं हमारे विगत विगत से विगत में विगत से जो कुछ भी हमको दर्शन मिला सोच विचार मिला कार्य व्यवहार मिला आचरण मिला संविधान मिला ठीक ना और व्यवस्था मिला जो कुछ भी मिला हर सांस में उसका विकल्प पहला तो मुद्दा ये बनता है उसके आधार पर अपन निष्कर्ष निकाल दिए हैं कि भाई पहले दर्शन सोच विचार का ये पहले विकल्प दर्शन विचार में इस बात को स्पष्ट किया जा चुके हैं अपन कि भाई विगत में अस्तित्व को पूरा ना समझते हुए अस्तित्व में ही किसी एक भाग को दर्शन का आधार मानते हुए ईश्वरवाद तैयार हुआ और भौतिकवाद तैयार हुआ ठीक है तो अस्तित्व को छोड़कर के तो कुछ कहा नहीं जा सकता अस्तित्व में है किसी एक भाग को लेकर के ईश्वरवाद चला और ईश्वरवाद ईश्वर इसका नाम दिया ईश्वर मान करके उसी वही सबका जुम्मेवार जीव जगत का जिम्मेवार लिया इस ढंग से उसको उसमें सृष्टि स्थिति लय को माना ठीक है ना और उस सृष्टि स्थिति को ये भौतिकवाद ही माने हैं किंतु ये ये जो अस्तित्व में जो कुछ भी वस्तु विशेष है जिसको ईश्वरवाद ने माया माना उसको ये सच माना हाँ। इतने तो बात ईश्वरवादियों ने जिसको माया माना उसको एक सच माना किंतु इसको अंतिम सत्य नहीं माना हाँ। ये उनके साथ रखी हुई एक आधार है किसके भौतिकवाद की तो ईश्वरवाद पूरा का पूरा अनुग्रहवाद हुआ ये भौतिकवाद पूरा का पूरा यंत्रवाद हुआ ठीक है तो ईश्वरवाद जब अनुग्रहवाद हुआ उसके किताब के अलावा दोषा बताया नहीं जा सकता था किताब को प्रमाण बताया ठीक है ना अब यंत्रवाद को ये अपनाया तो यंत्रों को सामने रख कर के ये प्रमाण बताते हैं ठीक है ना ये सब बात ऐसा बना अभी जैसा ये प्रकाश है ये कैमरा है ये सब यंत्र है तो ठीक है ना इस प्रकार के प्रमाणे बताते हैं ठीक है दोनों का कुछ कुछ लोग कुछ कुछ दौर तक सही माना कुछ कुछ दौर दौर के पास सही मान मना पा रहे हैं मैंने अध्यात्मवादी अपने अनुसार जो लोग लोग समर्पित हुए ईश्वरवाद के देहरी पर अपने सिर झुकाए इसमें दोहराए नहीं बहुत सारे लोग उसमें ईमानदार भी होंगे हाँ। बेईमान भी होंगे इसको मान लीजिए है ना तो ईमानदार जो हुए हैं उनसे ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं हुआ जो कि परंपरा के रूप में चल पाए एक तो ये हुआ वो उसके लिए दो भाग बताया भक्ति और विरक्ति भक्ति और विरक्ति को लोग अपनाये अनुष्ठान किए जो आजीवन अनुष्ठान किए बताये ना उसमें दो भाग हो सकता है कुछ लोग बेईमान होंगे कुछ लोग ईमानदार अवश्य होंगे ऐसा मैं इस मानता हूं ठीक है ना इसके आधार पर जो ईमानदार व्यक्ति से भी परंपरा के लिए जैसा परंपरा परिवार परंपरा है है ना उसके लिए कुछ मिला नहीं उसके लिए तुम, तुम इसको परंपरा के रूप में चल जायेगा जैसा सास चल रहा है जी। आंखी काम कर रहा है कान काम कर रहा है ऐसा ये बात बनाना है ठीक है अच्छा उसके बाद ये आ गए महाराज यंत्रवाद यंत्रवाद आ करके मोटर में घुमा दिया रेल में घुमा दिया और एरोप्लेन में घुमा दिया और क्या कहते हैं चंद्रमा पर यात्रा करा दी ये सब करा दिया करा दिया तो इसको ये सच मानते हैं सच जो है ना मानव में सच और गलत असत्य होता है ये यंत्र में क्या होना है ऐसा हाँ। मई समझा क्या बात है क्या क्या बात हो गई तो भाई यंत्र में क्या सच क्या झूठ हाँ। तो यंत्र को चलाने वाला आदमी में झूठ और सच हाँ। की बात हो सकती है यंत्र में कोई चीज सच और झूठ हो नहीं सकती जी। है ना यंत्र तो आदमी बनाया हुआ है हाँ। आदमी किताब लिखा है यह भी इसके साथ ज्ञान होगी ये कुल मिलाकर के हमारा विकल्प को सोचने की आवश्यकता बनी ठीक है ना? तो मनुष्य प्रमाण होगा यंत्र प्रमाण होगा किताब प्रमाण होगा ये आया तो मनुष्य प्रमाण होना है मनुष्य को छोड़कर के ये दोनों प्रमाण से कोई प्रमाण बना नहीं परंपरा बनाना है परम्परा को तो संतुष्टि मिला न परंपरा के अलावा जो हम जिस धरती पानी पत्थर के साथ जीते हैं उनके साथ में हम कोई सऊर से काम नहीं कर पाए जी। और उसके उसके साथ जितने भी अपराध किए उसका परिणाम भी आ गए हाँ। तो धरती बीमार हो गई ठीक धरती बीमार होना सभी विज्ञानी स्वीकार भी रहे हैं है बीमार होने का कारण विज्ञानी को नहीं स्वीकारते है हाँ। ये बदमाशी है जी क्या बलमशी है कारण के रूप में नहीं हाँ, उसको उसको बरका के चलना चाहते हैं उसको ढक करके एक अच्छा पोलिथीन और वो चलना चाहते हैं वो चल नहीं पाते हैं ये दुष्कर कष्ट भी आया है ठीक है ना ये आप सारे के सारे यांत्रिक विधि से जितने भी अपराध हुए उसका कारण विज्ञान है इसको वो स्वीकारते हैं ठीक है विज्ञान का काम है बता देना लोग जैसा चाहे वैसा उपयोग करेगा जी। ऐसा एक हाथ हालात है और उसके बाद साथ जो है ना पहले मूल में जो शुरुआत हुई विज्ञान जो राजा के साथ शुरू हुई हाँ। राजा को लड़ाई करना था लड़ाई में जो है ना सामरिक तंत्र की सामरिक जो जो है ना साधनों की वृद्धि की आवश्यकता रही उसके आधार पर विज्ञान सामरिक तंत्र में अपना योगदान देने के लिए वो एक किया वचनबद्व हुआ उसके साथ वो राजदर पर इसको दिया मदद दिया पैसा दिया उसके आधार पर ये स्टेब्लिश हुआ ठीक है ठीक है सोचा गया अभी भी करते हैं युद्ध के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं अब वो करते करते ये अच्छे ऐसा विस्फोटक तत्वों को तैयार किया जो विस्फोट होने के बाद मानव जाति राय व्यय न करे न धरती के रूप में न रहे यहां तक पहुंच गए अब उसको प्रयोग करना नहीं करना इस पर सोच रहे उसको कैसा रोका जाए प्रयोग से इसके बारे में भी दिशा निर्धारित नहीं हो पा रही है ये सब बातें जो एक प्रकार से आंदोलन चली रहा है जिसको आप हम सब जानते ही है ये जो बात बनी वो एक स्वरूप इसका भी विकल्प की जरूरत महसूस हुआ उसमें अपन ये कहे हैं भाई विज्ञान ज्ञान भाग है वो गलत हो गया है तकनीकी भाग ठीक है ऐसा अपन यहां से शुरू किया है न तकनीकी ट्रेनिंग जितने भी देते हैं उसमें यंत्र बनता है उसमें कोई गलती नहीं होती है और मानव में ज्ञान होता है वो ज्ञान गलत हो गए ज्ञान को अपन इसके साथ भी अध्यात्मवादियों के साथ भी ये प्रयत्न किए हैं अध्यात्मवादी भी सहस्तित्व को समझाने ना भौतिकवादी समझा ठीक है। अब ये समझाई क्या चीज जिसको अध्यात्मवादियों ने माया कहा उसको ये सत्य माना और अध्यात्मवादियों ने इसको असत्य माना उसको ये सत्य मान लिया इस ढंग से सोच करके एक प्रतिक्रिया के रूप में यह तैयार हुई भौतिकवाद उससे जो है ना जो अनिष्टकारी स्वरूप बनी वो तो विदित हो गए ये विकल्प के लिए आधार हुआ ठीक है न ईश्वरवादी विधि से क्या आधार हुआ तो भक्ति विरक्ति में बहुत अच्छे लोग समर्पित सही हुए ठीक है जो समाज में सर्वोपरि श्रेष्ठ व्यक्तियां इसमें समझ पाते भक्ति में भी विरक्ति में भी घटिया व्यक्ति एक भी उसमें नहीं गए हाँ। जबकि विज्ञान तंत्र में यंत्र बनाने में जो दारू पीने वाला भी है दूध पीने वाला भी है सच बोलने वाला भी है झूठ बोलने वाला भी है ठीक है जबकि जो विरक्ति भक्ति के वेदी में सब समर्पित हुए उसमें सर्वाधिक अच्छे लोग हुए हुँ। ठीक है अच्छे लोग होते हुए परंपरा को दे नहीं पाए हाँ। परंपरा के रूप में वह व्याप नहीं पाए ये कष्ट उसमें तैयार हो गए अरे परंपरा में जरूरत है कि नहीं पूछा गया तो जरूरत है यही आवाज निकलता है उसके आधार पर इसका भी विकल्प की जरूरत नहीं कैसे बन गए ठीक है तो दोनों के जब विकल्प बने तो इन दोनों में से जो कही हुई बातों को सुधारा जाए शब्दों को हाँ। या ये कार्य व्यवहार के लिए कैसा प्रस्ताव रखा जाए शब्दों को सुधारे बिना वो नहीं हो सकते हाँ। तो ईश्वरवादियों ने पहले शब्द ब्रह्म माना शब्द को सत्य माना ठीक है ना और उसके बाद जो है ना आपको तो प्रमाण माना उसके बाद जो है ना शास्त्र को प्रमाण माना इस प्रकार से कई मैंने लहर चल चुकी जी। तो ये जो है ना बिल्कुल टीके हैं विज्ञान यंत्र को प्रमाण मानने में अतः अथाशय जीता क्या टीके ठीक है ना इस ढंग से विज्ञान की मान्यता क्या भाई विकल्प की आवश्यकता हुई मैंने ज्ञान पक्ष का ज्ञान मनुष्य ज्ञान का धारक वाहक मनुष्य है जी। ऐसा अपन पहचान ज्ञान का धारक वह वाह कदि के केवल मनुष्य है, यंत्र नहीं है या किताब नहीं है ये पता लग गया उसके आधार पर वे विकल्प के बारे में सोचे ठीक है ना? ये इतने पृष्ठभूमि को जब छाना बीना सोचा समझा निष्कर्ष निकाला तब जाकर के भी विकल्प की जरूरत है ये पता चला इस ढंग से विकल्प तैयार हुआ विकल्प तैयार होने से कहा पहुंच गए अपना दर्शन विचार सोच विचार दर्शन में पहुंचे जो हम, हम जो मूल तत्व में जो हमारा ये ये होता है मूल अवधारणाए क्या होना चाहिए उसका नाम है दर्शन जिसमें जिसके साथ प्रामाणिकता को वर्तना कार्यक्रम है, है ना? उसके लिए कार्यक्रम के बारे में अपन बताया अनुभव मूलक विधि से हमारा कार्यक्रम सब सही होती है ठीक है ना? तो अध्ययन विधि से अनुभव तक पहुंचा जा सकता है हाँ। इसको जोड़ दिया जी। अपने पूरा दर्शन को अध्ययन किया जा सकता है हाँ। अध्ययन करने के पश्चात अनुभव मूलक विधि से व्यक्त हुआ जा सकता है यहाँ हम आ गए ठीक है पहले बताये ईश्वरवादियों ने अनुभव की जिक्र किया है उन लोगों ने यह बताया अनुभव को बताया नहीं जा सकता हाँ। क्यों बताया नहीं जा सकता ये पूछे तो कहा गुड़ खाया हुआ गंगा होता गुड़ खाने के बाद गंगा जो है ना बता नहीं पाता मैंने प्रतिवाद प्रस्तुत किया बात करने वाला भी तो गुड़ खाता हाँ। और बात करने वाला बात करेगा जी। ये शुरू किए ये शुरू किया तो परंपरा के लिए अनुकूल नहीं पड़ा उस समय में हो गया वही बात है अभी हम बात करने योग्य हैं हम पुनर्विचार कर सकते हैं सोच सकते हैं उसके आधार पर विकल्प तैयार हो गए विकल्प क्या हुआ अनुभव को बताया जा सकता है। मूल मुद्दे में इतने ही। मूल मुद्दा यहां आ गए तो बाकी सब इससे जुड़ गए अनुभव मूलक विधि से हम यदि बता पाएंगे वो अध्ययन करा पाएंगे और वो स्थिति में हम बता दिए जी यदि दूसरे को अनुभव योग्य बनाया अनुभव योग्य बनाने का क्या मतलब तो सत्य बोध करा देना हाँ। इसमें आगे सत्य बोध यदि होता है तो उसको अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित करना हर व्यक्ति से बनी जाती है इस आधार पर अपन प्रस्तुति किए विकल्प को ठीक है न तो इसे दर्शन का विकल्प जब आया तब मैं अस्तित्व मूलक मानव केन्द्र चिंतन ज्ञान नाम दिया जी इसके पहले रहस्य रहस्यमूलक ईश्वर केन्द्र चिंतन ज्ञान प्रस्तुत हुई उसके बाद जो है ना ये आये विज्ञानी अब अस्थिरता अनिश्चयता मूलक वस्तु केन्द्रित चिंतन ज्ञान प्रस्तुत किया ठीक है ना इसका शुरूआत अस्थिरता अनिश्चयता अव्यवस्था है इसीलिए अव्यवस्था पैदा किया ठीक है ना और अब वो व्यवस्था वहां पर तक पहुंचाया स्वयं कु गुरू जी को भी लेकर के डूब गए हाँ। यहां पहुंच गए इसीलिए विकल्प की जरूरत बना ठीक है ना जरूरत की बात, बात तो है बने उसका प्रेजेंटेशन उसका प्रस्तुति जो है वो हम अपने ढंग से अनुभव मूलक विधि से प्रस्तुत किया हो हूं उस उसकी पूर्णता को जांचने के अधिकार सबके पास है ठीक है जाचेगा जांच करके यदि पूर्णता निकल पाती है वो अपने जिंदगी को अर्पित करवाई करेगा हाँ। ऐसा मैं सोच के चल रहा हूं ठीक है ना? इस ढंग से विकल्प का एक पृष्ठभूमि बनी ठीक है ना? और उसके बाद जब ज्ञान के बारे में हम पहुंचे ज्ञान जो है ना ज्ञान के अनुरूप हमारा फल परिणाम होने की बात आ गई उस बीच में सोच विचार आये निर्णय आये कार्य व्यवहार आये व्यवस्था है, <laughs> कठिन है ना इन सबसे गुजर करके हमारा मूलत जो अनुभव थी ज्ञान थी उसके अनुकूल यदि हुआ उसके पक्ष में हो गया जी। तब उसको सही माना जाए अनुभव सह अस्तित्व में होता है सह अस्तित्व तो प्रमाणित हो जाए इतनी तो है एक सूत्र में एक वाक्य में नहीं सहस्तित्व में अनुभव होता है और सहस तत्व प्रमाणित हो जाए सहज तत्व किसके साथ मनुष्य किस के साथ, साथ सर्वप्रथम सत्ता के साथ और उसके बाद मनुष्य के साथ उसके बाद जीव संसार के साथ उसके बाद वनस्पति संसार के साथ उसके बाद खनिज संसार के साथ हम क्या जी पा रहे हैं पूछा जाए है तो नहीं वो ईश्वरवादी तो सबको त्याग दिया ये सबको बेकार मान लिया और ये तो इसको सिर पर रखे चले इसी के साथ असंतुलन को विज्ञानियों ने प्र, प्र, स्थापित किया वही असंतुलन आज के लिए मानव के लिए मैंने एक प्रकार से हानिकारक बन गई इसको धीरे धीरे लोग पहचान रहे हैं शायद है, आगे चल करके और भी लोग पहचानेंगे ठीक है इस ढंग से विकल्प की बात आये ठीक है पहले दर्शन में विकल्प हाँ। मैने पहले मूल अवधारणा में विकल्प मैंने दर्शन को अपन कहा है जीना ही दर्शन जीना। क्या बात है जीना ही दर्शन जीना ही दर्शन इसीलिए जीवन दर्शन नाम नाम आया ठीक है ना तो जो जीना ही जब दर्शन है उसका मतलब क्या हुआ इतना यात्रा हर व्यक्ति के साथ जुड़ा है समझना होगा है सोच विचार करना होगा है निर्णय लेना होगा है कार्य व्यवहार करना होगा है व्यवस्था में जीना होगा है है ना? व्यवस्था में जीने पर पांचों आयमों में जिएगा जीने के फल परिणाम होता ही है फल परिणाम सहस्तित्ववादी होगा वो सही माना जाए यदि सहस्तित्ववादी नहीं है तो उसको गलत माना जाए सहस्तित्ववाद आप बार बार बोलते हैं बाबा सह अस्तित्व क्या है थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए वही बताया ना भाई सत्ता में संपर्क प्रकृति सह अस्तित्व होना हाँ इतना बात साथ साथ क्या है धरती पर यह तो मूलतः अस्तित्व बताया इस धरती पर चारो अवस्था है ही हाँ। है चारो अवस्था के साथ जी पाना सहअस्तित्व ऐसा अस्तित्व है ये तो आपको पता है ईश्वरवादियों ने जितने भी चार अवस्था है उसको नवकार दिया हाँ। इसको माया मायाकार दिया और माया इसको विज्ञानियों ने सच माना वो ये, ये जो है ना